द पूर्णमीदम पूर्णा पूर्ण मुद्क्ष्य पूर्णस्णमा पूर्णमेवशिष्य ओ शाशातिशा शंकर शंकरचार्यव बागरायण सूत्र भाषि वंदे पुनः पुनः मूर्ति विभागिने व्योमेहाय दक्षिणा मूर्ते नम ओ शाति शांति शाति कषद्वी का भाषि का एक पदभाष्य एक वाक्य भाष्य तीनों उपनिषद और दो भाष्य है एक पदभाष्य दूसरा वाक्य भाष्य और बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषदों में से है ये महर्षि वेद व्यास ने सूत संहिता में लिखा है भेद सामनाम सामना, सामना सहस्रधा। सामवेद का एक हजार भेद सामवेद एक हजार शाखाए उनमें से तलवकार शाखा है तलवकार शाखा उस शाखा का तलवकार ब्राह्मण भाग के अंतर्गत ब्राह्मण भागीय उपनिषद तो तलवकार शाखीय ब्राह्मण भागीय यह केनोपनिषद इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसका पहला मंत्र केन शब्द से आरब्ध है अतएव यहां पर हम लोगों ने जो है उसी से इसका संज्ञा भी रूढ़ हो गया जैसे ईशा वा भी पहला मंत्र का पहला शब्द है ईशा उसी के द्वारा उस का का भी नाम गया का नाम, यहां पर भी उसी शब्द से कर्म प्रयोग कर दिया है ये भी नवे अध्याय लेंगे यहाँ पर पहले एक से आठ अध्याय तक कर्मरोपासना उस ब्राह्मण भाग में है एक से आठ अध्याय तक कर्म और उपासनाओं की चर्चा कर्म और कर्म संबंधी उपासना कर्म निरपेक्ष उपासनाओं की भी वहां चर्चा की गई है तत्पश्चात नौवे अध्याय से शुरू होता है केरोपनिषद नाइन्थ चैप्टर से केरोपरिषद शुरू है इसके हा नौवा वहां का नाइन्थ चैप्टर ब्राह्मण भाग का नवा अध्या से आठ तक कर्म और उपासना। ओम उपासनावतो सहनौन कहा है वह परमात्मा हम दोनों का जो है सम्यक प्रकार से साथ साथ रक्षा करे अवतु मैंने रक्षा कर हम दोनों मैंने कौन दोनों आचार्य शिष्य सहनव भूनक हम दोनों का साथ साथ पालन करे यानी कि हम दोनों साथ साथ भोजन करें ऐसा नहीं भूनक तू पर हो गया है हाँ भुजो अनावने एक सूत्र है भुजो अनवन है ना पालन अर्थ में ही महीम भूलक्ति राजा महीम भूलक्ति राजा पृथ्वी का पालन करता है दृष्टान लघु सिद्धांत कौमदी में होता है पालन अर्थ में या भुनक्तु होने के कारण से पद है जब पालन हो सकता है भोजन तो हो नहीं सकता लेकिन आर एस इसको भोजन का मंत्र मानते ही हो आर इसके आर समाज भी सब लोग बहुत लोग मानते हैं इसको भोजन का मंत्र भोजन से पहले बोलते हैं सानो सहन दो हम दोनों साथ में खावे ऐसा और खाया हुआ संपादन करें खूब मजबूत और, और एक ने तो कहा सहन वो दो तो, जब हम खा रहे है तब तो कोई हमको अटैक न करे हमारे रक्षा करती रहना हमारे खाने के स्विघ्न ना आवे हमारे रक्षा करना ताकि हम प्रेम से बैठ के खा सके और खाए भी पचे अच्छे ढंग से खाए वीर को बन सके बन जावे ऐसे उल्टा उल्टा लोग लेते हैं सहन भूलबू मे यहाँ पर पा रहे अर्थ हो गया सह वीर गर्वा वही हम दोनों साथ साथ ही वीरवान पुरुष और वीरवान को मतलब क्या विद्या जिन्य सामर्थ्य या वीर आचार्य और शिष्य के बीच में क्या होता है विद्या होती है और विद्याजन्य जो सामर्थ्य है उसको दिया वह सामर्थ्य का करवा संपादन हम दोनों करें और हम दोनों के द्वारा अधिक जो ज्ञान है वह तेजस्वी हो जावे और हम मां विदेशा वही और हम दोनों परस्पर कभी भी आचार्य शिष्य विषय में विद्वेष न हो द्वेष मेरे द्वेशुता ना हो पर वैर भाव न उत्पन्न हो जावे किसी भी व्यवहार के कारण से गुरु शिष्य के बीच में वैर भाव न हो त्रिवित की शांति के लिए तीन बार शांति शांति शांति कर दिया जाता है और साविधि उपनिषदों होने के नाते एक और मंत्र यहां पर आ जाता है ओम मा प्यााणी वाक्श्चु श्रोत्रथो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपन मा हम ब्रह्म निराकुरा निरा निरा निराण निराकरण येस्तो तदात्मन निरदय उपनिषत्सुधर्मास्ते मयि ओम शा शादी शादी आप्यांगा मेरे अंग पुष्ट होवे आप्या में पुष्टिकरण पुष्ट होवे दुर्बलता दूर होवे मेरे समस्त अंग पुष्ट होवे केवल समस्त अंग करके कह करके सामान्य रूप कह दिया फिर विशेष रूपए भी कहते हैं मेरे जो वाणी है मेरे जो प्राण है मेरे जो चक्षु है और स्रोत्र इतना बलम अथ उ और ऊ मे यहां पर निपात निरर्थक है बलम बल एवं अन्य सारी इंद्रिया इंद्रियानी सर वाणी गिना न गिना ये सारी इंद्रिया भी आप्याय तो सब पुष्ट हो जावे क्यों पुष्ट होना है क्या जरूरत है पुष्ट होने की क्या जरूरत है हैं ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्म विद्या कहा मिलेगी सर्व ब्रह्मोपनिषद हमेशा मोक्ष के लिए ही होना चाहिए शरीर का पुष्टि भोग के लिए नहीं होता शरीर का पुष्टि दूसरों पर विजय पाने के लिए नहीं होता शरीर आदि समस्त अंग-अंग अंगांग पुष्टि जो है वह विद्या की प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए ब्रह्म बोध के योग्य कहने का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान के योग्य हो जावे पुष्ट कहने का मतलब ये ब्रह्म ज्ञान के योग्य तात्पर्य से केवल शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की बात नहीं है यह इंद्रिया वासनाओं से प्रेरित अगर बहिर्मुखी न ना वे ये इसका विद्या की ओर ये समस्त इंद्रियों के सारे वृत्तियां इस प्रकार से हो ताकि हम ब्रह्म विद्या को आना कर सके ताद पुष्टिकरण की यहां पर प्रार्थना जगत उपनिषद वेद्य ब्रह्म ही है इदम सर्वम जगत उपरिषद् वेद्य ब्रह्म ब्रह्मषदम पाठ है कहीं ब्रह्मोपनिषद पाठ भी कहीं पर देखने को मिलता है ब्रह्म औपनिषद में वृद्धि हो गया ब्रह्म ब्रह्मोपनिषदम करके कई ब्रह्मोपनिषद गुण मात्र कर दिया है वास्तव में क्या है उपनिषदी उपनिषदी प्रकाशित शब्द ही पहले से ऊपनिषद है ब्रह्म औपनिषद पुनः वृद्धि होगी ब्रह्म ब्रह्मोपनिषदि होगा ब्रह्म ब्रह्मोपनिषद होना नहीं चाहिए अब तर्क देने वाले अपने अपनी तर्क देते हैं भाई उपरिषद कर लो अण प्रत्येक मत करो वृद्धि मत करो और वहां पर जो गुण हो गया छान प्रयोग है ऐसे लोग तर्क देते चाहे कौन जाने वेद में क्या पाठ है भगवान पर छोड़ो उसको चाहे ब्रह्म परिषद में चाहे ब्रह्म परिषद में अर्थ तो यही है उपनिषदों में प्रोक्त उपनिषदों में प्रकाशित ब्रह्म वह सारा जगत सारा जगत क्या है वह ब्रह्म ही है मैंने अधिष्ठान से अभेद करता चित्र को ब्रह्म दृष्टि करने के लिए उपदेश दे दिया है अर्थात मेरी सारी इंद्रियां इस प्रकार से पुष्ट हो इस प्रकार की शास्त्रीय वासनाओं से प्रेरित हो ताकि सारा जगत को ब्रह्म दृष्टि से ही देखते रहे माहम ब्रह्म निराकुर मैं किसी उपाधि के साथ राग द्वेश करता हुआ उपाधि का निषेध करने के निमित्त से निषेध न कर डालू वास्तव उपाधि क्या है वो उपाधि तो से अभी नहीं अधिष्ठान से जो तो अलग कहाँ है वो इसलिए एक तो जो उपाधि को इनकार करते हुए मानो आप उस ब्रह्म का ही इनकार कर दे रहे हो इसलिए किसी उपाधि का मैं इनकार ना करूं अचार तात्परिभूता भ्रम का ही निषेध न करो जैसे चित्र आपको दे दिया आपको कोई चित्र पसंद नहीं है तो क्या करेंगे आप उसको काट देंगे काट देंगे तो क्या होगा छेदी तो होगा क्यों होगा वो पेपर में छेद हो जाएगा कपड़े पे तो कपड़े में छेद हो चित्र जाएगा चित्र निकाल दिया आपको मैंने उस उपाधि को निकाला तो क्या हो गया अधिष्ठान पर भी करते उपाधि का निषेध किया तो अधिष्ठान का निषेध करना हो जाएगा क्योंकि उपाधि अधिष्ठान से अभिन्न उस अधिष्ठान में परिकल्पित वस्तु है इसे इसका इनकार करना ही उचित नहीं है अतः किसी भी उपाधि से राग द्वेश करना ही उचित नहीं है अतएव कहते हैं माह ब्रह्म मैं उस ब्रह्म का निराकरण न करूं और वह ब्रह्म मेरा निराकरण न करे वह ब्रह्म मेरा निराकरण न करें यावकार करो साथ स्थित तो, तो ना यहां पर में विद्यमान शरीर आदि में ब्रह्म चिंतन भी होते रहे वा ब्रह्म हमारे ब्रह्म चिंतन को नो इसे कहते हैं मां मा ब्रह्म मा, निराकरो पहला वाला माँ निषेध अर्थ ने दूसरी वाली मां माम क्योंकि पादादि में विद्यमान को माद्यादेश नहीं होता पादा, पादादि में मान नहीं होगा ना इसलिए पाद वाला माँ को क्या करना पड़ेगा निषेध में लेना और दूसरी जो मा, मा ब्रह्म है वह मांधम अनिराकरण अनिराकरण में लेना अस्तु मेरे द्वारा उसका निराकरण न हो वे और उसके द्वारा मेरा निराकरण न होवे वे दोबारा कह दिया मैं उसका निराकरण न करो वह मेरा निराकरण ना करें बल्कि निवेदन यह है तत्मनिर्दय यह उपनिषद सुधरमा ते मई संतो उस आत्म तत्व का चिंतन में विराजमान मुझको तदात्मनी निर्दय सदा आत्मभाव के साक्षात्कार करने के लिए निरंतर लगे हुए निरत नित रते, रते निरंतर लगा हुआ हूं ऐसा मुझ साधक मुक्षु को क्या हो कहते ये धर्म उपनिष चुकता हा, जो जो धर्म एक मुक्ष के लिए कहा गया है क्या कहा गया है? विवेक वैराग छठ संपत्ति मुक्षण मई संतो मई संतो वे सारे धर्म सदा मुझ में हो मुझ में हो इस प्रकार से शांति किया ओम शांति शांति शांति त्रिवृत्ता की शांति के लिए दो बार तीन बार शांति कहा दिया जाता है इस प्रकार से तीनों परिषदीय शांति पाठ है